आत्मा से चाहन होती बीच अगर ये, ये चाह बीच में न होती हमको उनसे कुछ मिलेगा कौन गरीब कौन है भिखारी कौन है क्या जो दूसरे से पैसा मांगने जाता है क्या भिखारी कौन है कर जो दूसरे से सुख मांगने जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से भिखारी वही है जो अपने आत्मा को छोड़ करके दूसरे से सुख की आशा करके जाता है तुम्हारे आत्मा में सुख नहीं है और दूसरे आत्मा में सुख है तुम्हारा दिल दिल नहीं है ए? दूसरे का दिल दिल है तुम्हारे दिल में परमात्मा नहीं है दूसरे के दिल में परमात्मा है न तो ये बात सब जो है वो तर्क युक्ति से विरुद्ध है आत्म एकदम साराम ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास न हो और दूसरे के पास हो ऐसी कोई चीज नहीं है जिस जो तुमको तुमसे न मिले दूसरे से मिले क्योंकि ही तो दूसरे के रूप में मालूम पड़ रहे हो ब्रह्म वेदम सर्वम ये सब जो कुछ दिखता है तद अन्यत्म आरंभण शब्दादिव्य वेदांत दर्शन में सूत्र आया कि परमात्मा से अन्य कुछ नहीं है सब परमात्मा से अनन्या है क्यों आरंभण शब्दादि शब्दादिध्य क्योंकि वाचारंभम बिकारो नामधेयम मृत्ति का इतव सत्यम मिट्टी सच्ची है सत्य जो है वो मसाला है उपादान है ये नाम रूप सच्चे नहीं हैं, ये सब मटिया में टोने वाले हैं इनमें जो फंसेगा उसको रोना पड़ेगा तुम्हारा रोना मिटाने के लिए ऐसा बोलते हैं बोला दुखी पने का जो भाव है तो वो मिट जाए तदन अन्य मार मर सबका दूसरा सूत्र है प्रकृतिश्च। प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपरोधा जिसको सृष्टि में प्रकृति कहते हैं ये भी ब्रह्मई है ब्रह्मई वेदम सर प्यों प्रतिज्ञा है एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान यदि एक ही सब न होता तो एक के जानने से सबको कैसे जान लेते और दृष्टान्त दिया सोने का लोहे का माटी का एक शब्द होता तो ऐसा दृष्टांत कैसे देता ये योग दर्शन में बात तो छोटी है पर उसका तत्व बड़ा है वो कहते हैं कि अगर दूसरे के मन की बात जाननी हो तो क्या करना चाहिए साधन बताते हैं तो प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम प्रत्ययस्य से संयमांत भवति अपने हृदय में जो प्रत्यय होता है ना जो वृत्तियां उठती हैं तो उन पर यदि संयम करो कि क्या देख के तुम्हारे मन में क्या आता है क्या सुन के तुम्हारे मन में क्या आता है क्या छूके तुम्हारे मन में क्या आता है दूसरे की मत सोचो अपनी सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा प्रत्ययस्य से पर चित्त अपने प्रत्यय पर अपनी वृत्तियों पर संयम करो तो दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा तुम जब एकांत में रहते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है जब तुमको कोई गाली देता है तो तुम्हारे मन में क्या आता है जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो तुम्हारे मन में क्या आता है है ना? कहे पुरुष जब तुम सुंदर स्त्री देखते हो तब तुम्हारे मन में क्या आता है कहे स्त्री जब तुम सुंदर पुरुष देखती हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है है न तो जैसे अपने मन में आता है नारायण वैसे ही सबके मन में आता है ये मनी का जो मसाला है न वो बिल्कुल एक है कोई साधना करके दबा लेते हैं हो, है ना और कोई कोई उसको जाहिर रहने देते हैं हम एक आदमी को जानते हैं जब वो कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो उस समय उसके मन में सब कुछ चाहिए होता है भाई हमसे बात नहीं करना हमने हाँ सुना है ना तो उसके मन में होता है कि हमसे ज्यादा से ज्यादा बात करें कि बस अब आज से हमारा तुम्हारा मिलना बंद इसका मतलब है हम बहुत ज्यादा मिलना चाहते हैं उतना मौका नहीं मिलता है ये मनुष्य जब अपने मन को समझने लगता है ना दूसरे के मन को नहीं समझ सकते जब अपने मन को समझोगे तब दूसरे के मन को समझ सकोगे दूसरे के मन की बात समझने के लिए ये युक्ति बताई है वो योगदर्शक है तो ये तो मैंने दृष्टांत रूप से कहा असल में आप अपने को समझ जाओ तो सबको समझ जाओगे दर्ष्टान्त यह है दर्ष्टान्त यह है कि अगर आप अपने को समझ जाओ तो सबको समझ जाओगे तो समझने की चेष्टा किसको करना एक मेवा देखो एक ही अद्वितीय एक भी कहा भी कहा और अद्वितीय भी कहा एक मेवा द्वितीय खाली एकम बोल देते तो बोले एकम नहीं एकम एव सिर्फ एक केवल एक और वो भी अद्वितीय है अद्वितीय माने ये तीन बात कहने से क्या हुआ एकम एक है माने उसका कोई विजातीय नहीं है जब आदमी कहेगा ये आदमी अकेला है तो मतलब उसके पास स्त्री नहीं है विवाह है तो ना घर में पत्नी नहीं है अकेला है एक अकेला ही है अभी देखो लग गया तो इसका मतलब हुआ कि माँ बाप बच्चे और कोई नहीं है अरे भाई अद्वितीय है अद्वितीय अद्वितीय है।, अद्विती है का मतलब हुआ ब्याह ही नहीं हुआ है तो न कभी सद्वितीय हुआ ही नहीं तो जैसे मनुष्य मनुष्य का जो है ना ये सजातीय है और पशु बिजातीय है तो दूसरा मनुष्य घर में नहीं है ये तो सजातीय का निषेध हुआ और घर में कुत्ता भी नहीं है ये विजातीय का निषेध हुआ है और स्वगत भेदी हाथ पांव ना। ये नाराण ये क्या हुआ कि ये स्वगत भेद का निषेध हुआ तीन प्रकार का भेद होता है विजातीय भेद जैसे पेड़ पौधे से आदमी का सजातीय भेद जैसे आदमी से आदमी का और स्वगत भेद जैसे एक ही पेड़ में फूल फल डाली पत्ता अपने शरीर में हाथ पांव ये स्वगत भेद होता है तो परम ब्रह्म परमात्मा एक है इसका अर्थ यह है कि उसमें प्रकृति परमाणु आदि जड़ पदार्थ नहीं है, है ना? और एक ही है अर्थात सजातीय जीव ईश्वर आदि भिन्न भिन्न चेतन नहीं है और अद्वितीयाम अर्थात वो परिणाम आदि को कभी प्राप्त नहीं होता है ज्यों का त्यो है ऐसा ये परमात्मा आत्मा अरे बाबा ये सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ना सो आत्मा है तो इन सब श्रुतियों से द्वैत का असत होता है अब जरा दुप्तियों की चर्चा करते हैं <coughs> क्योंकि ये जो श्लोक गौड़ पादाचार्य का है यदि उपनिषद का न माने तो उपनिषद श्रीमद भागवत में इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए अनेक प्रसंग है बद्दो मुक्त व्याख्या गुणतो तो मे न गुणस्य माया मूलत्वात् न मैं मोक्षो न बंधन परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण बोलते हैं कि ये जो व्याख्या है कि ये बद्ध है बद्ध कहाँ हो अरे अपने हाथ से ही तो छोटी बांधते हैं ना छोटी तो अपने हाथ से बांधते हैं और गांठ कैसे बांधते है रोहित जी बांध देते हैं ये ब्राह्मण लोग यज्ञो पबीत में गांठ लगा के बोल बंध बंधे ना क्यों अग्निहोत्र करो श्रावणी करो है ना पानी में खड़े रहो है ना जनेऊ में गांठ लगाई और कर्तव्य का बंधन आया ये गांठ लगाना माने कर्तव्य का बंधन हो पत्नी के प्रति पति पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य इसका माने हुआ गांठ जोड़ तो ये संसार में बंधन जो है वो गुणतः गुणतः माने अंतकरणता जब हम इस अंतकरण को मैं मेरा समझते हैं इंद्रियों को मैं मेरा समझते हैं विषयों को मैं मेरा समझते हैं तब बंधन होता है और जब मैं मेरा छूट गया तो बंधन किसका देखो जेल में आदमी को दुख कब होता है बंधन है जेल जेल बंधन है ना क्यों जेल बंधन है तो वो समझता है हमारा बनाया हुआ घर छूट गया अच्छा जिसके घर न हो सो तो, ऐसा अच्छा पत्नी ना हो इसको तो, बच्चा ना हो तो बोले भाई बाहर हमारी स्वच्छंदता में जो प्यार था ना कब वो छूट गया अब दुख होगा बोले न कहीं जाना है न आना है न किसी से मिलना है न जुलना है जेल ही घर हो गया हो, बंधन कब है बंधन तो इच्छा वाले को है अंतकरण में जब चाह है कि ऐसा हो ऐसा न हो जब चोरी चोरी से किसी की छाती से लगने की इच्छा है है ना तब बंधन है अरे हमको मौका ही नहीं मिलता घर से निकल नहीं पाते है ना मिलने का मौका तो यही बंधन तो ये बद्धो मुक्त यदि व्याख्या गुणतः इंद्रियों को मैं मेरी स्वीकार करने से अंतकरण को मैं मेरी स्वीकार करने से हाँ बंधन है और इनको जब मैं मेरा स्वीकार नहीं किया तब मुक्ति है वस्तुतः तो आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है बोले ये गुण जो है सो क्या इंद्रियां क्या है विषय क्या है अंतकरण क्या है गुण से माया मूलत्वात नमे मोक्षो न बंधनम ये भागवत का श्लोक है वो ये गुण जो है ये तो जैसे जादूगर के ना मुठ मारने पर जैसे पैदा होते हैं ना ऐसे अद्वैत ब्रह्म में ये माया मूलक है गुण माने शरीर विषय गुण माने इंद्रिय गुण माने अंतकरण सात्विक राजस्थान द्रव्य क्रिया और ज्ञान द्रव्य क्रिया और वृत्ति ज्ञान इन्हीं का नाम गुण है जब तुम ये मानते हो कि मैं गोरा मैं काला है ना तब बंद कहते तो बोले मैं मोटा मैं दुबला कब बंद एक लड़की है हो अभी उसका ब्याह नहीं हुआ है।, है तो जरा मोटी है तो घर से बेचारी निकलती नहीं है क्यों मोटी होने से उसको निकलने में शर्म आती है तो क्या है कहीं मोटेपन का बंधन है देह को मैं समझा ना ना देह को मैं समझा अब यह बंधन हो गया बीकानेर में एक स्त्री देखी मैंने तो उसकी आंख बिल्कुल हर समय फर फर फर फर फर उसकी पलकें जो हैं ये रोग होता है शायद मैं समझता हूं कोई है ना उड़ती रहती है आंखें आंखों की पलकें हैं ना हर समय उड़ती रहती हैं उड़ती रहती हैं अब वो शर्म के मारे बाहर नहीं जाती है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे देखो किसी का मन बहुत चंचल है आ, एक आदमी शराब पीता है तो हमारे सामने नहीं आता क्यों नहीं आता है ना तो उसको शर्म आती है कि शराब पी के कैसे जाए एक आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है बोला तो बीड़ी सिगरेट पीने के आध घंटे के भीतर हमारे पास नहीं आवेगा क्यों नहीं आवेगा तो उसके नाक से धुआं निकलता है ना धुआं तो वो समझता है कि स्वामी जी के सामने जाएंगे हमारी नाक में पेट में जो बड़ा हुआ धुआं है वो निकलेगा तो वो समझ जाएंगे ये आपको ये बात बताते हैं बंधन क्या है हुँ। तो हुँ। आ, बोले समाधिस्थ हो गए बंधन हुआ कैसे बंधन हुआ हमारी वृत्ति तो बिल्कुल शांत रहनी चाहिए शांत रहने चाहिए अब हम समाधिस्थ हो गए शांत हो गए तो निकल के किसी के पास जाए कैसे ये साधु लोग है ना अपनी गुफा में से दूसरे के पास नहीं जाते हो हाँ मिलते जुलते नहीं करते ये जहां गद्दी पर बैठे ये गद्दी नशीन हुए ना फिर किसी से मिलने नहीं जाएंगे देखो पर साल तक जो पंडित है ना हमारे पास आके नीचे बैठता था और हाथ जोड़ के हमसे प्रश्न करता था और दर्शन करता था इस साल वो शंकराचार्य हो गए थे है न अब हम जाए उसके पास तो जाए हाथ जोड़े नीचे बैठे ना वो हमारे पास आने वाला नहीं है गल्दी नसीन हो गया नारायण जो आदमी सन पैतालीस छियालीस में है ना? शौच से लौटने के बाद हमारा कमंडल उद होता था नारायण है ना और हमको रोटी बना के खिलाता था हमारा पांव दबाता था है ना हमारे कपड़े धोता था हमारे साथ बंबई में कई बार आया था है? आ, वो आदमी हो शंकराचार्य हो गया था ना नारायण अब हम लोग मिलते हैं है ना तो क्या मजा होता है ना, ना? उनसे हमारा प्रेम है मिलते हैं बोला वो भी हमारे पास आते हैं हम भी उनके पास जाते हैं तो अब क्या होता है तो शंकराचार्य तो अब क्या होता है कि लोगों के सामने तो वो सिंहासन लगा के और छत्र लगा के ऊंचे बैठते हैं और हम उनके सामने नीचे बैठते हैं है ना और जब कोई नहीं होए तो अब भी वो हमारे लिए कभी पर्दे लगा रहे हैं तो कभी कील ठोंक रहे हैं तो कभी बिस्तर लगवा रहे हैं है ना कभी आके साथ बैठ रहे हैं ये बंधन ये बताओ ये बंधन कहाँ है तो ये समाधि मैं और मेरी ये बंधन है सदगुण मैं और मेरे ये बंधन है दुर्गुण मैं और मेरे ये बंधन है देह मैं और मेरे ये बंधन है ये गुण और दोष में मैं मेरा पन करके संसार में लोग बच जाते हैं आ, ये सात्विक बंधन शांति का बंधन सात्विक बंधन है क्रिया का बंधन भाई अब मैं मामूली छोड़ी हूँ मैंने एक यूनिवर्सिटी बना दी ना रहा। अब मेरे सामने और कौन है कहो जो नन्हे छोटे छोटे बच्चे थे हो अपने सामने न रहा और जिनको हम ये समझते थे कि कपड़ा पहनने का भी शहूर नहीं है बोलने का भी शहूर नहीं है है ना नो गांजा की दुकान पर धरना देके के पुलिस के पिटे और जेल में चले गए बोला और लौट के आए महाराज तो अब वो तो अपने सामने किसी को समझेगा तो ये जो बंधन है ये बंधन और मुक्ति ये बिल्कुल अंतकरण के गुण के साथ संबंध रखता है और ये माया मूलक है जादू का खेल है और बोले हमारी आंख कैसी, हमारी नाक कैसी, और कभी किसी को लिखा दो ना नारायण एक स्त्री थी वो किसी महात्मा के पास थे, तो महात्मा जी ने कहा अरे तू तो साक्षात देवी है जगत जननी जगदंबा, बोली ना महाराज मैं तो मामूली स्त्री हूं हमारे क्या, बोले ना ना तेरे अंदर एक चिन्ह है क्या चिन्ह है जरा आंख उलट तो आंख उलट है ना और प्रीशा ते देख तेरी ते आंख में वो तिल है कि नहीं है का है का बोले अरे यही तो जगत जननी जगदम्बा का चिन्ह है है ना अब वो बिचारी महाराज अपने को जगत जननी जगदम्बा मान के है ना गिरुआ कपड़ा बहन के पहन के सिंहासन पर बैठ गई पुजाने लग गई हो तो ये अब अब वो कहीं जाना चाहे तो जा नहीं सकते तो ये क्या ये बंधन और ये मोक्ष क्या है गुण से माया मूलत्वाद ये गुण जितने हैं ये सब माया मूलक है माए यही न मोक्षो न बंधनम न मेरा मोक्ष है और न तो बंधन है देखो भागवत में से एक प्रसंग दो प्रसंग आपको और सुनाऊंगा ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो सतो ही उत्पत्ति प्रलोबात नासतहा सस विषाणा शंकराचार्य भगवान भाष्य में इसी श्लोक के भाष्य में बोलते हैं उत्पत्ति जो तुम मानते हो जन्म जो मानते हो वो किससे सत्य की असत्य सत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हो विचित्र है और भागवत में इसके संबंध में बहुत विलक्षण तर्क दिया हुआ है दुनियादार लोग जानते हैं कि भागवत में गोपियों और प्रेम गोपियों और कृष्ण के प्रेम की कथा के सिवाय भागवत में और कुछ नहीं है अरे वो तो थोड़ी है चीज हो गोपियों के प्रेम की और कृष्ण की कथा तो श्रीमद भागवत के एक हिस्से में है बीसवें हिस्से में समझो नारायण तो एक बताते हैं सत इदिता भागवत का श्लोक है सदति चेन नु तर्क हम व्यधिचरती क्वच क्वच व्यवहृत ये विकल्प ईशितोन्ध परंपरया भ्रमयति भारती भी रोक्ष जड़ान बोले क्या बोलते हो कि तुम सत्य से उत्पन्न हुआ ये जगत इसलिए सत्य है ये तर्क देते हो तो हम ये पूछते हैं कि कारण सत और कार्य सत्य सत्ता में तुमने दो विभाग किया एक से उत्पन्न हुआ और एक उत्पन्न हुआ एक से उत्पन्न हुआ और दूसरा उत्पन्न हुआ तो सत्ता में तुम दो खंड बना रहे हो उत्पादक सत और उत्पन्न सत हम पूछ रहे हैं दोनों में भेद है कि नहीं तो पहले सत से भिन्न होने पर दूसरा सत मिथ्या हो जाएगा असत हो जाएगा और यदि पहले सत्य से दूसरा सत्य अलग नहीं हुआ है तो हुआ क्या ये बताओ है तो ना ये श्रीमदभागवत का तर्क हो सत इदमुत्थितम सदित चेत नु यदि तुम ये मानते हो कि एक सत्य से दूसरा सत्य पैदा हुआ सत्य से सत्य पैदा हुआ परमात्मा भी सत्य और उससे पैदा होने वाला जगत भी सत्य तो ये तर्क विरुद्ध है क्यों कि जिस सत्य से उत्पन्न हुआ वो सत्य पहले था और जो सत्य उत्पन्न हुआ वो सत्य बाद में हुआ हैं तो दूसरा सत्य जो हुआ वो काल परिच्छिन्न हुआ और जब काल परिच्छिन्न हुआ उसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी होगी वो अभाधित सत्य कभी हो नहीं सकता इसलिए सत्य से उत्पन्न हो करके दूसरा सत्य कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता तो बोले भाई जो जिससे पैदा होता है वो तो उसका स्वरूप ही होता है बोले ये बात तो देखने में आती है कि जिंदा मनुष्य से मुर्दा नाखून पैदा होता है ना जिंदा मनुष्य से मुर्दा बाल पैदा होता है ये बाल जिंदा नहीं होते हो बाल मुर्दा होते हैं ये नाखून जो पैदा होते हैं ना ये जिंदा नहीं रहते ये मुर्दा ही पैदा होते हैं ये, ये नाखून बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या है ये बाल बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या है ये मुर्दई पैदा होते हैं वे अभिचरती क्वच क्वच कहीं दृष्टि में सांप दृष्टि से सांप पैदा होता देखना वो तो, तो बिल्कुल मिथ्या है बोले कि वहां तो अज्ञान और रस्टि दो चीज है बोले कि यहाँ भी अज्ञान और ब्रह्म दो चीज है दो चीज मिलके भी जो पैदा हुआ वो सत्य नहीं है ये आपको एक तर्क बताया और इसी बात को दूसरी जगह भागवत तो ने बताया न जदि जदिद्र आसन भविष्य द तो निधना अनुमित मंतरा तो विभा की करते ये चीज पहले नहीं थी ये नाम रूप पहले नहीं था और न भविष्यद बाद में नहीं रहेगा इसलिए ये बीच में जो भाग रहा है ये बिल्कुल मिथ्या एक रस परमात्मा में अखंड चेतन में ये मिथ्या ही भाग रहा है अच्छा एक नारायण इसी से पंचदशी में ये तर्क किया गया है अब वो तर्क का स्वरूप आपको बताते हैं उसको सरल करने के लिए हम दृष्टांत दूसरा दे देते हैं विकल्पो तो, निर्विकल्पस्य से भावे से वा भवे आदि व्याहतिर द्रव्य क्रिया जाति गुण संबंध वस्तु समम तेन स्वरूप सर्वेत्यता वो कहते हैं कि अच्छा ये साकार दुनिया निराकार से पैदा हुई कि साकार से पैदा हुई वो बोले निराकार से पैदा हुई तो निराकार तो उसको कहते हैं जिसमें आकार होवे ही नहीं तो निराकार से साकार कैसे पैदा होगा और कहो कि साकार से साकार पैदा हुआ है तो जो साकार पैदा हुआ और जिस साकार से पैदा हुआ वो दोनों एक हैं कि अलग अलग है एक हैं तो आत्माश्चर्य दोष हो गया जो कारण वही कार जो बाप वही बेटा ऐसा कैसे होगा अच्छा कहो कि वो नहीं है दूसरा साकार पैदा हुआ है तो वो साकार कहां से पैदा हुआ कहो कि इससे वो पैदा हुआ उससे ये पैदा हुआ तो अन्योन्याश्रय और कोई तीसरा साकार हो तो चक्रकापत्ति और कोई चौथा साकार हो तो अनवस्था है और ये जाति से सजाती हुआ कि सजाती से सजाती हुआ बोले बाब असंबंध में सं सबंध हुआ किस ससंबंध से संबंध हुआ बोले ये सब बात बन नहीं सकती उत्पत्ति किसी तरह से उत्पत्ति किसी तरह से सिद्ध हो नहीं सकते कोई भी नई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है ज्यो का त्यो अखंड परमात्मा है बोला अखंड ब्रह्म है वस्तु दूसरी कोई उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि जड़ से उत्पन्न होने में और चेतन से उत्पन्न होने में फर्क होता है जड़ से जड़ उत्पन्न होता है तो परिणाम होता है वो हो। मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ पंचभूत में एक घड़े के आकार की कल्पना हुई एक मनुष्य के आकार की कल्पना हुई परंतु चेतन से जब उत्पत्ति होती है तो चेतन में उत्पन्न और उत्पादक कार्य और कारण का भेद चेतन में नहीं होता चेतन हमेशा साक्षी रहता है तो कार्यत्व जो प्रतीत होगा वो भी प्रतीति मात्र वो भी साक्ष्य दृश्य और कारणत्व जो प्रतीत होगा वो भी साक्ष्य वो भी दृश्य इसका मतलब यह है कि चेतन से सृष्टि नहीं हो सकती चेतन में केवल सृष्टि प्रतीत तो हो सकती है और वो भी चेतन से भिन्न नहीं जगत के कारण को चेतन मान करके उसको परिणामी मानना ये किसी भी प्रकार शक्य नहीं है अब एक दूसरी बात श्रीमद् भागवत की इस प्रसंग में बताता हूँ शंकराचार्य भगवान जो है वो उदृत करते हैं वो भाव बिल्कुल वही तो वो क्या है वो कहते हैं कि यदि मन बिल्कुल निश्चित होवे नहीं नियते मनसी सुखते द्वैतम गृह्यते ये, ये बात भी श्रीमद भागवत की है क्योंकि ये द्वैत वेदांतियों का जो संप्रदाय है ना संप्रदाय में सुखदेव जी गुरु हैं और गौड़ पादाचार्य के शिष्य हैं तो ये जैसे आप हाँ लोग मोटर से चल आ जाते हैं झटपट तो तत्संग में ऐसे नहीं वो गौड़ देश से चल के बाद से गौड़ देश से चले और पांव पांव चल के मलय देश में पहुंचे और वहां जाके सुखदेव जी का दर्शन हुआ और वहां उन्होंने तत्व ज्ञान सीखा तो सुखदेव जी गुरु और गौड़ पादाचार जिनकी ये कारिका मैं सुना रहा हूँ ये शिष्य तो जगह जगह जो है वो भागवत के भाव से इसका मेल खाता है जैसा तत्वज्ञान का निरूपण श्रीमद भागवत में है वैसा ये मांडू कारिका में है तो यहाँ तो बहुत प्रसंग है देखो ये बात कही जाए कि एक अद्वैत वस्तु है उस, उसी का जन्म होता है और उसी की मृत्यु होती है वो तो अद्वैत वस्तु का जन्म और प्रलय नहीं होता है अद्वयन च उत्पत्ति प्रलय वच इति बिप्रतिषिधम कोई वस्तु अद्वय भी है और उसका जन्म और मरण भी होता है ये बात बिल्कुल विरुद्ध है ये जितना भी व्यवहार होता है ये तो सारा का सारा कल्पना में होता है जैसे देखो रस्सी में दिखने वाला सांप ना रस्सी से पैदा होता है ना मन से पैदा होता है ना दोनों से मिलके पैदा होता है नारायण ये भ्रम से जो चीज दिखती है ना वो किसी से पैदा नहीं होती हो ना अधिष्ठान से पैदा होती है ना दृष्टा से पैदा होती है ना तो अधिष्ठान और दृष्टा दोनों के मिलान से पैदा होती है हाँ भ्रम का स्वरूप ही यही है तो इस जगह न नियते मनसि मनसी सुषुपते वैतंग गृह जीते भाष्यकार ने कहा क्या अद्भुत माया है जैसे देखो आप ये तो जानते हो ना कि बाप होए तब बेटा होए और बाप न हो तो बेटा पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता तो इसका अर्थ हुआ कि बाप और बेटे का जो कार्य कारण संबंध है वो बिल्कुल निश्चित है अब अन्वय व्यतिरिक आप देखो क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय के क्रम से नहीं प्रतीति के क्रम से सृष्टि को समझना पड़ता है तो बात कुछ मुश्किल पड़े तब भी सुन लेना देखो सूरज की रोशनी होवे तब रंग दिखे और रोशनी न होवे तो रंग नहीं दिखे ये बात आप जानते हैं ना है अरे रोशनी सूरज की हो वह बिजली की हो वे आग की हो वह चंद्रमा की हो वह रंग कब दिखेगा कि जब रोशनी होगी। ये लाल है ये पीला है ये नीला है ये हरा है ये काला है ये आपको कब मालूम पड़ेगा जब रोशनी होगी इसका मतलब ये होता है कि रंग जो है वो रोशनी से जुदा नहीं है, है? इसको बोलते हैं जब रोशनी है तब रंग है और जब रोशनी नहीं है तब रंग नहीं है भले आंख बनी रहे आंख से रंग नहीं दिखता है हो आंख के सामने जब रोशनी हो वह तब रंग दिखता है अंधेरे में जब ये गणेश जी का चित्रण देखते है ना तो नहीं दिखता है ये काला काले काले रंग के जो अक्षर हैं सफेद कागज पर ये अंधेरे में नहीं दिखते हैं तो आप देखो रंग जो है रंग रंग और प्रकाश का अन्वय व्यतिरिक है जहां जहां प्रकाश है वहां वहां रंग का दर्शन है, है? और जहां प्रकाश नहीं है वहां रंग का दर्शन नहीं है है ना इसलिए प्रकाश के बिना रंग दर्शन नहीं है है ना ये ये नियम बनता है वो अब आपको बतावें जब मन चंचल है तब ये दुनिया मालूम पड़ती है और जब मन चंचल है तब दुनिया नहीं मालूम पड़ती मन अचल है मन है ना मन मन जब चंचल है तब दुनिया मालूम पड़ती है ये तर्क आपको इसलिए बताया कि हमारे दार्शनिक लोग जिस ढंग से सोचते हैं वो कहते हैं कि सोने पर सुषुप्ति काल में ये भेद का दर्शन क्यों नहीं होता क्या आत्मा नहीं रहती है अच्छा तो क्या भेद ही नहीं रहता है नाराज सो जाने पर भेद दर्शन क्यों नहीं होता अच्छा समाधि लग जाने पर भेद दर्शन क्यों नहीं होता ध्यान लग जाने पर भेद दर्शन क्यों नहीं होता मन जब एका एकाग्र हो जाता है एक जगह वो भागवत में कथा ये एक लुहा था वो अपनी दुकान पर बैठ के बाण बना रहा था ईशव गतात्मा है ना बाण बना रहा था वो ऐसा तन्मय हो गया बाण बनाने में कि सड़क पर से राजा की सवारी मैं बाजे गाजे के निकल गई अब किसी ने आके पूछा कि क्यों मिस्त्री जी इधर से राजा की सवारी निकल गई उसने कहा कि भाई मेरा मन तो बाण बनाने में लगा था मैंने देखा नहीं कि सड़क पर क्या हो रहा है ईश्वत आत्मा नश पार्श्वे बगल में से राजा की सवारी निकल गई और मन लगा था बाढ़ में मालूम नहीं पड़ा ये मन लगने की बड़ी महिमा है अब ये देखो बोले अन्यत्र मना अभूबम ना श्रेणवम भाई श्रुति में आया वेद में आया कि मेरा मन दूसरी जगह लगा था मैंने नहीं सुना अन्यत्र मना अभूवम ना पश्याम मेरा मन दूसरी जगह था मैंने नहीं सुना तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब मन इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों में चंचल रहता है तब सृष्टि मालूम पड़ती है और जब मन एकाग्र हो जाता है निरुद्ध हो जाता है, है? अथवा सुषुप्त हो जाता है, है मूर्छित हो जाता है मूर्छित होवे, वह सुषुप्त हो, सुशुप्त हो एकाग्र होवे, है ना? बोले भेद का ग्रहण ही नहीं होता तो इसका मन ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे रोशनी के बिना रंग का दर्शन नहीं है हैं? वैसे मन के बिना विश्व का दर्शन नहीं है तो जब मन है तब विश्व है है ना? जब मन है तब विश्व दर्शन है और जब मन एकाग्र है सुषुप्त है समाधिस्थ है मूर्छित है तब भेद दर्शन नहीं है इसका मतलब हुआ कि मन के साथ भेद दर्शन का अन्वय व्यतिरेक है तब तो क्या हुआ जब धीया सहोदेती धिया स्तमेती बुद्धि के साथ प्रपंच का उदय होता है और बुद्धि के साथ प्रपंच का अस्त होता है तो यदि तुम सत्य को ढूंढना चाहते हो है ना? तो प्रपंच को मत ढूंढो बाहर नहीं मिलेगा ईश्वर बोला कोई उपाय करो बाहर नहीं मिलेगा अच्छा तो फिर बोले कहाँ ढूंढेगा तस्मा धियो मार गय जन्मदेशम इसलिए बुद्धि का जन्म जहां होता है जहा बुद्धि पैदा होती है जहा बुद्धि रहती है जहा बुद्धि लीन होती है जरा उस जगह पर ढूंढो कि तुम कैसे उसको देख रहे हो हृदय में ढूंढोगे तब परमात्मा मिलेगा तो उसके ढूंढने की जगह ईश्वर के ढूंढने की जगह कौन सा है ना ये देखो इन शब्दादि सत्ता जो है ना ये कैसे मालूम पड़ते हैं शब्दादि रूपम भुवनम समस्तम शब्दादि सत्येन्द्रिय वृत्तिभाष्या सत्येन्द्रिया मनसो बसे सनोमय तद भुवनम भड़ाहा संसार क्या है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध का पुंज है कहिए कहाँ से मालूम पड़ता है क इंद्रियों से इंद्रिया कैसे मालूम पड़ती है क्या मन से है मन के बिना न इंद्रियां न मन के बिना शब्दादि सत्ता न मन के बिना जगत इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो जगत दिखाई पड़ता है ये बिल्कुल मनोमय है मनोमय मै। मनोमय तद्भुवनं भुवनम भामा ये मानसिक सृष्टि है तो श्रीमद भागवत में इस बात को ऐसे बताया कि पुंसो युक्तस्य नानार्थो नान्थो गुण दोष भाक कर्मा कर्म विकर्मेती गुण दोषि यो भेदा महात्मा कहते हैं नारायण है। पूछा था राजा निमी ने राजा निमी ने पूछा था कि कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है कर्मा विकर्मे थे तो इसके उत्तर में महात्मा बोलते हैं पुंसो युक्तस्य नानार्थो नवजोगेश्वर अयुक्तस्य पुंसा नानार्थो भवति जब मनुष्य जोग युक्त नहीं होता एकाग्र नहीं होता ध्यानस्थ नहीं होता समाधिस्थ नहीं होता परमेश्वर में लीन नहीं होता तब उसको ये बहुत सी चीजें दुनिया की दिखाई पड़ती हैं दुनिया की बहुत सी चीजें दिखाई ही तब पड़ती हैं जब मन चंचल होता है आ, मरे हुए कि याद कब आवेगी ये चंचल मन का लक्षण है कि शांत मन का लक्षण है है ना? आगे हमारे ऊपर क्या तकलीफ आने वाली है ये कब आवेगा मन फिसल गए हो जैसे आदमी रास्ता में चलते चलते पांव उसका पीछे फिसल जाए तो गिरेगा कि नहीं तो ऐसे मरे हुए की याद आना माने मन का फिसल जाना पीछे फिसल गया माने जो छूट गया है उसको याद कर रहा है ना और आगे की सोचने लगा हाय हाय ये मर जाएगा तब क्या होगा तो ये क्या हुआ कहीं आगे फिसल गया बोले कि भाई बस अब इसी को पकड़ो छाती से लगा के रखो छूटने ना पाओ कहीं ये क्या हुआ कब तो वर्तमान में गड़ गया मोहक ग्रस्त हो गए तो पांव पीछे जाएगा तो भी आगे नहीं बढ़ोगे पांव आगे फिसल जाएगा तो भी आगे नहीं बढ़ोगे मोहग्रस्त हो जाओगे तब भी आगे नहीं बढ़ोगे सत्य का साक्षात्कार होने के लिए आवश्यक है कि पीछे का शोक न हो आगे का भय न हो और वर्तमान में मोह ना हो है ना सब सत्य का साक्षात्कार होता है सत्य के साक्षात्कार के लिए ये आवश्यक है तो पुनसो युक्त से जब हमारा मन चंचल होता है तब नाना वस्तुएं ना तो मालूम पड़ती हैं और महाराज एक एक मिनट में दस दस मालूम पड़े बीस बीस मालूम पड़े हाँ। मिनट की बात छोड़ो ये पांच उंगली मालूम पड़ गए यहाँ तो। है ना? एक सेकेंड भी तो नहीं हुआ है हाँ। ये पांच उंगली पर पांच बार मन गया हो एक बार में पांच उंगली नहीं दिखती है बोला तो ये हमारी आंख जो देखती है वो एक साथ पांच उंगलियों को नहीं देखती है ये मालूम पड़ता भ्रम होता है कि ये पांच एक साथ दिख रहे हैं इतनी तेज गति है उनमें कि मालूम पड़ता है एक साथ देख रहे हैं तो ये भ्रम तो जो नानार्थ दिखता है जो अनेकत्व दिखता है उसको सच्चा मान लेते हैं ये भ्रम होता है।, है ये कही है? है ये कही पर मन चंचल हुआ तो अनेक दिखने लगा और अनेक दिखने लगा तो उसको सच्चा मान लिया और सच्चा मान लिया तो ये गुण है और ये दोष है है ना भ्रमस्त सगुण दोष भाग और जब गुण दोष की कल्पना हो गई तो गुण के अनुसार कर्तव्य और दोष के अनुसार अकर्तव्य इसकी प्राप्ति हुई ये आपको इसलिए बताते हैं कि देखो भाई है ना अपने पुराने जो वो होते है ना मंदिर होते हैं धर्मशालाएं है होती है कोई ऐतिहासिक वस्तु होती है तो सरकार भी तो उसकी रक्षा का बंदोबस्त करती है ना ने? ये हमारे पुराने महात्माओं की जो जुक्ति है जो अनुभव है है ना जो छोटी छोटी बातों पर आंख न जमा करके एक महान बृहद ब्रह्म शक्ति है, है ना जिससे सब में एक न किसी से राग करो न किसी से द्वेष करो न कहीं शोक करो न कहीं मोह करो है ना भूत में भी वही सत्य वर्तमान में भी वही सत्य भविष्य में भी वही सत्य है ना यूरोप में भी वही सत्य एशिया में भी वही सत्य है ना है। देवता में भी वही सत्य और दैत्य में भी वही सत्य वो जो अखंड सत्य है उस पर दृष्टि और हृदय से राग द्वेश को मिटा करके बिल्कुल जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने वाला है ना ये महाराज ये दुश्मन जो होते हैं ना वो तो तुरंत जलाते हैं वो दिल में आते हैं तो जलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि दुश्मन है लेकिन ये दोस्त बन के जो दिल में घुसते हैं है ना वो जलाते नहीं हैं। मीठा जहर है बोला उस समय बड़ा मीठा लगता है लेकिन बाद में वो जलाने लगते हैं है ना? बाद में वो भी जला जलावेंगे बराबर जैसे दुश्मन है ना वो याद आवे तो जलावे और भूल जाए तो नहीं जलावे है ना ऐसे ये दोस्त जो है वो याद आवे तो ये भी जलावे है और चले जाएं तो याद करके चलो है ना और साथ रहें नारायण तो भूल जाने पर चलो ये हर हालत में संसार के साथ जो राग द्वेष का संबंध है गुण दोष का संबंध है ये सुखी दुखी करके मनुष्य को बड़ा कष्ट देता है ये जीवन मुक्ति का विलक्षण तो है ना